मैं जाने किसने कह दिया रंगों में सबसे सुंदर सबसे बढ़िया सफेद होता है कोई बात हुई भला इंद्रधनुष में सात रंग होते हैं एक सिर्फ सफेदी रंग होता तो क्या इतना सुंदर लगता तोता हरा न होकर सफेद होता तो भला कैसे पहचाना जाता कौवा काला न होकर सफेद होता तो कौवा कौन कहता उसे ठीक है ना हां तो हम सुना रहे थे बात मानो बिल्ली की एक खेत में मानो बिल्ली अपनी अम्मा पूसी और दूसरे भाई बहनों के साथ रहती थी मगर मानो बिल्ली थी बड़ी नटखट बड़ी शरारती जब देखो कोई न कोई शरारत किया करती थी कभी इसे छेड़ती कभी उसे कभी छोटे भाई को नाखून मारती और वो चीख उठता उई कभी नन्ही किट्टी के बाल नोच लेती और वो चिल्ला उठती हुई कभी दादी अम्मा का डंडा उठा लाती और मटक मटक कर चलती कभी अपनी अम्मा का हार पहनकर इधर-उधर घूमती और गाती वो भी ये सुनता सुनकर हंसते था एक दिन उसने अपना वो गाना किसान के ढेचू ढेचू गधे को भी जा सुनाया ये चू ढेचू गधे को मानो बिल्ली का ये अकड़ना अच्छा नहीं लगा वो भी अपना राग छेड़ने लगा <laughs> अरे जारी काली कलूटी का अपना ऊपर <laughs> का शीशे में देख अरे जारी काली कलूटी बैगन लूटी अपना मुंह तो शीशे में देख अब क्या था कठे की ये बात किसान के भौभौ कुत्ते शेरू ने भी सुनी और और उसने भौभौ करके सबको बता दिया मैं तो भैंको मानो बिल्ली से कह रहा था जाईगा काली कूट्टी बैंगन कूट्टी अपना मुंह तो शीशे में दे अब क्या था बात अभी जगह फैल गई जिधर भी मानो बिल्ली जाती उसे सभी यह बोलते हुए सुनाई देते अरे जा, का दे। जारी जा काली कलूटी अपना मुंह तो शीशे में देख अरे जारी जा काली कलूटी बैगन लूटी अपना मुंह तो शीशे में देख काली कलूटी का बैगन लूटी अब तो उसकी यह चिड़ बन गई सभी उसे ये कहे कहे कर चिढ़ाने लगे। अब तो मानो बिल्ली ने खेट से बाहर निकलना ही छोड़ दिया। चुप चाप एक कोने में मूँ छिपा कर रोती रहती। पर कीप सोच गई छट से आंसू पोछे और भागी भागी पहुंची गाय के पास छट से बोली गौ गौ गैया मैया मुझे बताओ हो सकती हूं गौरी कैसे गौ गैया मैया मुझे बताओ हो सकती हूं गौरी कैसे ना राम राम ना दुआ सलाम मैं क्या जानूं मानो बिल्ली दौड़ी दौड़ी बत्तखों के पास गई जो एक दूसरे पर पानी फेंकने का खेल खेल रही थी वो बीच खेल में ही बोल उठी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 पानी में कूदने के बाद मानो बिल्ली को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी वो तो पानी से बहुत डरती थी मगर गोरी बनने के जोश में मानो बिल्ली बत्तखों की बात सुनते ही थम से तालाब में कूद गई और पानी में लगी करने टबक टबक डुबक ये सब तमाशा किसान का कुत्ता शेरू देख रहा था, वो एक दम से पानी में कूदा और मानो बिल्ली को दुम से खीच कर बाहर ले आया, मानो बिल्ली को क्या पता कि पानी इतना धंडा होगा, वो कापने लगे, थर थर थर थर थर, थर। उसके दाथ बचने लगे, मानो बिल्ली की अम्मा ने जब यह सारी बात सुनी तो उसने मानो बिल्ली को खूब डांट फटकार लगाई खूब बुरा भला कहा और फिर उढ़ा दी एक रज़ाई थोड़ी देर में बिल्लियों के डॉक्टर साहब आए उन्होंने मानो बिल्ली को देखा और फिर बोले आ बहुत खराती मच्ची मालूम पड़ती है म्याऊ मां बोली ये खराती ही नहीं जिद्दी भी रहे डॉक्टर साहब म्याऊ जिद्दी बिल्ली लग गई है इसे आज चार पैसे हिलने ना दो खाने को भी कुछ ना दो मानो बिल्ली पर एक कंबल और डाल दिया गया रात को पूसी मां मानो बिल्ली के भाई बहन खाना खाने बैठी अच्छा यह तो बताओ वो क्या चीज है जिसे देखकर बिल्लियों के मुंह में पानी भर आता है चूहा, हाँ, चूहा. इधर सब चूहे उड़ा रहे थे और उधर मानो बिल्ली चुप चाप चार पाई पर पड़ी थाली में रखे मोटे मोटे चूहे देख रही थी. वो थाली में रखे चूहों को देखती जाती और लेते लेते जीब से होटों को गिला करती � सभी किसान के लड़के ने अपना रेडियो खोल दिया पता है कौन सा गाना रहा था खरबूजे के खेत में तीन थी चूइयां खरबूजे के खेत में खरबूजे के te merei ki चूहिया आज भागी तीन चूहिया पहली चुहिया ये भागी दूसरी चुहिया वो भागी पहली चुहिया ये भागी दूसरी चुहिया ये भागी और तीसरी से भागा ही नहीं गया भागा ही नहीं गया बिल्लियों ने ये गाना सुना तो खिल खिला कर हस दी एक नहीं हसी तो वो थी मानो बिल्ली जो चार पाई पर पड़ी थी और जिस पर लदे थे कंबल और रजाई थोड़ी देर में मानो बिल्ली को नीद आ गई उस रात उसने देखा एक सपला तोता कह रहा था मैं हरा हूं मुझे हरा रंग अच्छा लगता है कोयल कह रही थी मैं काली हूँ, मुझे काला रंग अच्छा लगता है और अगले दिन जब मानो बिल्ली जागी तो उसते ही पूसे अम्मा से कहा मियाओ, मियाओ, मुझे काला होना अच्छा लगता है मा मा, तुम मुझे काली कलोटी बेंगलोटी कहकर देखो के बाद किसान का गधा और कुत्ता शेरू भी सुन रहा था दोनों बारी-बारी से बोले <laughs> काली कलूटी बैंगन लूटी कहने पर तुम चिढ़ोगी नहीं तो कोई क्यों कहेगा अपना मुंह शीशे में तो देख <laughs> यह सुनकर सब हंसने लगे <laughs> मानो बिल्ली की तो हंसी रुक ही नहीं रही थी <laughs> ही ही ही ही की जा रही थी